करण में सिद्धांत भाष्य पर टीका चल रही है। मोक्ष का स्वरूप ही अशरीरत्व है इसलिए वो अशरीरत्व धर्म का कार्य नहीं हो सकता जो भी जिसका स्वरूप होता है वो किसी का कार्य नहीं होता है शरीर शरीरेश् अनावस्थेश्वस्थित महात विभुमात्मा माधेय न सोचती इस कथा श्रुति का यह अर्थ है कि आत्मा स्वरूपतः शरीर है किंतु शरीरों में स्थित रहता है शरीर से उसका संबंध नहीं है इसकी टीका चल रही थी ईदृशम आत्मान मत्वा धीरो भवती नहि तनम बिना धीरत्व संभवती इस प्रकार के आत्मा को जान करके ही कोई धीर होता है और उस आत्मा को नहीं जानने से धीरत्व का कोई गणना नहीं धीरत्व क्या धीरत्व है उसकी कोई गणना ही नहीं है यदि आत्मा को नहीं जानते आत्मा को जानने के बाद जो धीरत्व होता है वो ही असली धीरत्व है सत धी तो धीर शोकोपलक्षित संसारम न अनुभवती तो न सोचती स धीर न सोचती कहा वो धीर व्यक्ति शोक नहीं करता है तो शोक से उपलक्षित संसार का अनुभव नहीं करता है क्योंकि शोकमय संसार है शोक और संसार में कोई अंतर नहीं जहां शोक है वहां संसार है समझ लेना तो शोक छोड़ दिया तो संसार छूट गया इसलिए सुचुक्त अवस्था में संसार नहीं है क्योंकि वहां शोक नहीं है और अहम अम अभिमान भी नहीं तो वहां संसार का अनुभव नहीं होता इसी प्रकार जब शोक से मुक्त हो जाएगा तो संसार का अनुभव नहीं करेगा तो जब शोक नहीं करता है वही संसार का अनुभव नहीं करना इस प्रकार वो शोक से पार हो जाता है तरधिशोग आत्मवित ये छांदो में भी यही कहा सूक्ष्म देहा भावे और वो हो सकता है उस आत्मा को स्थूल शरीर नहीं है जैसा शरीरम शरीर इसके द्वारा स्थूल शरीर का प्रतिषेध किया तो संभावना है सूक्ष्म शरीर हो तब कहते हैं सूक्ष्म देहा भावे सूक्ष्म देह का भी अभाव है सूक्ष्म देह भी उसके साथ संबंध नहीं करता है अप्राणो प्राण और मन ये दोनों सूक्ष्म देह का अंश है सत्र तत्व में आता है इसीलिए प्राण प्राण शब्द से इंद्रियों को भी लिया मन आदि से रहित है और शुद्ध है उसका कोई वास्तविक सूक्ष्म शरीर भी नहीं है क्रियाशक्ति मान प्राणुअस् वस्तु नस्ती थी तन निषेधा तत्प्रधा सा कर्मेन्द्रिया निषिद्धा तो अप्राण शब्द से शक्ति को लिया सूक्ष्म शरीर में दो प्रकार की शक्तियां रहती है एक क्रिया शक्ति दूसरे जो है ज्ञान शक्ति और इसके बीच में शक्ति को बोलते हैं जब कर्म आदि आता है तो क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति प्राण से संबंधित है जहां जहां क्रिया है वहां प्राण है प्राण का मतलब जिससे हम श्वास उच्चवास करते हैं वही प्राण नहीं है प्राण एक शक्ति विशेष है जिसको महाप्राण कहा जाता है और जहां भी स्पन्तन होता है क्रिया होती है कोई भी प्रकार का परिणाम होता है यहां तक कि णु परमाणु में भी यदि परिणाम दिखाई देता है तो वो भी प्राण शक्ति के द्वारा है जहां से भी शक्ति प्राप्त होता है वो प्राण शक्ति है वो प्राण शक्ति क्रिया का मतलब स्पंदन का स्वरूप है जहाँ स्पंदन होगा वहां क्रिया होती है इसीलिए प्राण को ऐसे व्यापक दृष्टि में समझना है कि केवल इसमें नहीं इसीलिए सारे भूतों में पंचभूतों में सब जगह प्राण व्याप्त रहता है वो सभी क्रियाओं में व्याप्त रहता है जैसे हमारे भोजन आदि भक्ष्य पदार्थ में व्याप्त रहता है अनेक प्रकार की शक्तियां हैं एनर्जी जिसको कहते हैं ये पूरे दुनिया में तो वो उन एनर्जी के रूप में भी व्याप्त है तो सभी में प्राण रहता है जैसे ये बिजली आदि भी है शक्ति है इसमें भी प्राण रहता है सब प्राण लिखे सर्वव्याप वो प्राण असली प्राण वैसा प्राण का एक रूप ये श्वासोच्छ्वास है ये श्वास श्वास से आप प्राण को अंदर लेते हैं शक्ति को अंदर ग्रहण करते हैं और उच्चवास उसका ही अंक है इसीलिए वो जो श्वास उच्चवास करने, करने से वो वायु के माध्यम से प्राण शक्ति का संचारण होता है ये प्राण शक्ति का संचारण ही हाँ हम उसको प्राण का करते हैं लेकिन इतना ही नहीं कार्य सारी क्रिया शक्ति है इसलिए क्रिया शक्तिवान प्राण क्रियाशक्ति वाले जो प्राण है अस्य वस्तु तो नास्ती वास्तव में आत्मा का क्रियाशक्ति वाला प्राण से भी कोई संबंध नहीं इसलिए उसके निषेध हो गया उसके निषेध के द्वारा क्या निषेध हुआ तो बोलते है क्रियाशक्ति प्रधान जितने कर्मेन्द्रिय है कर्मेन्द्रियो का निषेध हो गया सत्प्रधानी सार्थानी सार्थानी में तीन नंबर टिप्पणी है सविषयाणी कर्मेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय जो विषय है उन विषयों के साथ सबका निषेध हो गया कर्मेन्द्रिया निषिद्धा ही तद अभिप्राएण ही शब्द है इस अभिप्राय से ही, ही शब्द कहा मूल में ज्ञानशक्ति मत मनो अस्या वस्तु तो नीति तन निषेधा इसी प्रकार ज्ञान शक्ति है जो सूक्ष्म शरीर में दूसरी शक्ति है ज्ञान शक्ति ज्ञान शक्ति का मतलब जानना ही ज्ञान शक्ति है वो एक शक्ति विशेष इसलिए है उसके बाद में क्रिया होती है ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति को प्रेरित करता है ज्ञान शक्ति नहीं रहने से क्रिया शक्ति नहीं होती क्योंकि जाने बिना कोई क्रिया नहीं होती इसलिए ज्ञान शक्ति है मन का स्वरूप है मन से जाना जाता तो ज्ञान शक्ति मन मनोअस्य ज्ञान शक्ति वाले जो मन है वो वास्तव में आत्मा का नहीं है ऐसा निषेध करते हुए तत्प्रधान तो ज्ञानेन्द्रिया सार्थक आसिद्धां जैसे पहले कहा उसी प्रकार ज्ञानेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय के विषय कर्मेंद्रिय और कर्मेंद्रिय के विषय कर्मेंद्रिय का विषय अप्राण शब्द से लिया और ज्ञानेंद्रिय का विषय अमान शब्द से लिया मन जहा ज्ञान का स्वरूप है और ज्ञानेंद्रिय जो दक्षिणादी है ये भी ज्ञान को लाते हैं ज्ञान को लाने के बाद प्रवृत्ति होती है इसीलिए ये सारे का निषेध हो गया ये सब आत्मा के शरीर ही है ये बाहर है सूक्ष्म शरीर है अदयव शुभ्य जब इस प्रकार का दोनों शरीर नहीं है पहले स्थूल शरीर नहीं है फिर सूक्ष्म शरीर भी नहीं है ऐसा होने से वो शुद्ध होता जितनी है जितनी अशुद्धियां हैं ये दोनों शरीर में है तो कारण शरीर भी नहीं है शुद्ध कहने से कारण शरीर भी इसका नहीं है ये समझना चाहिए तो कारण शरीर अज्ञान आदि जो भी रहेगा वो भी नहीं है इसका शुद्ध ही कहता देहद्वया भावे हेतुअर ये दो शरीर आत्मा का वास्तव में होता नहीं है इसके लिए अन्य हेदु भी कहते हैं असंघो ही अयम पुरुष वो किसी के साथ संघ नहीं करता संघ नहीं करता है तो उसका कोई होता ही नहीं जो संघ करने वाले को होता है कोई संघ ही नहीं करेगा तो उसका कोई संबंधी नहीं होगा संबंधी होने का मतलब संघ करता है तो देहद्वय से उसका संग नहीं होने से देह देहद्वय उसका है ऐसा नहीं कहा जा सकता ये कहा। सयद तत्र इत्यादो ये वहां श्रुति में आया सयद तत्र रथानी रथ योगानी इत्यादि कहा ओ रथ रथ योग आदि स्वप्न में देखते हैं वो जो भी स्वप्न में दिखाई पड़ता है वो स्वप्नाधिकृत कर्मस्व अकर्ता आत्मा इतना अर्थे हेदुरन उच्यते असंगो ही अयम पुरुष ये वहां ज्योतिब्राह्मण में आया है चतुर्थाध्याय का तृतीय ब्राह्मण तो वहां कहा कि जब स्वप्न देखता है न तत्र त्रथान रथ योगान पंथान त्र रथान रथ योगा पथ सृजते ऐसा कहा वहां वास्तव में कोई रथ रथ योग घोड़ा और रास्ता कुछ भी नहीं है स्वप्न में सब दिखाई देता है अब रथ में जा रहा है जैसा दिखाई देता है तो वो सब कुछ बना देता है न तथा रथा न रथ न पंथान कुछ भी नहीं है फिर रथान रथय अथ रथान रथ योगान फिर रथ को रथ योग पथ सब बना देता है इसीलिए कहा कि उसके बाद यह आया सयद तत्र वो इस प्रकार से रथ रथ योगों को लेकर के जो कुछ देखा जाता है सुना जाता है जाना जाता है सब कुछ जो है मिथ्या ही होता है नहीं रहता है। उसके बाद में आया असंगोही अयम पुरुषम क्यों ऐसा है क्योंकि इसका ये पुरुष का उस विषयों के साथ कोई संबंध नहीं है जैसा वहां संबंध नहीं है, ऐसा यहाँ भी है। तो स्वप्न आदि कर्मसु स्वप्न में किया गया कर्मों में अकर्ता आत्मा इतुक्त अकर्ता आत्मा है वो करता नहीं है वो करता जैसा दिखाई देता है किंतु कुछ करता नहीं है क्योंकि कुछ बनाया नहीं है तो करना क्या है इस अर्थ में हेदुर उच्चे हेदुर वाक्यन उच्च इस वाक्यांश से उस के लिए हेदु कहा जाता है वो करता क्यों नहीं है क्योंकि -क्यों वो असंघो ही अयम पुरुषा वो संघ नहीं करता इसलिए करता मूर्तम मूर्ता युद्धमान स्मत थे वो संघ क्यों नहीं करता है इसका कारण बता अभी देखो किसी को किसी के साथ संघ करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोनों मूर्त होना चाहिए वो न्याय कहते हैं ये संयोग एक गुण होता है संयोग गुण दोनों के साथ संबंध करके होता है वो दोनों द्रव्य होना चाहिए द्रव्य हो मूर्त द्रव्य हो तो उसमें संयोग मानते हैं तो मूर्तम मूर्ता युद्धमान स्पन्दे एक मूर्त द्रव्य दूसरे मूर्त द्रव्य के साथ संबंध करके रहता है दोनों का संबंध होता है एक मूर्त द्रव्य का दूसरे मूर्त द्रव्य के साथ मूर्त द्रव्य का मतलब क्या है क्रियावत्व मूर्तत्व जिसमें क्रिया संपन्न दिखाई देती है वो मूर्त है संबंधमान क्रिया जिसमें है वो मूर्त होगा ऐसे उसके नया आयोग की है हमारे यहाँ मूर्त तो मतलब स्थूलत ही है आ, ये मूर्ता मूर्त ब्राह्मण में पृथ्वी जल और अग्नि तीनों को मूर्त का और वायु आकाश को अमूर्त का तो उसमें आकार आदि दिखाई देता है उसमें ना आकार आदि नहीं मैंने रूपवान जो होगा वो मूर्त है रूपवान स्पर्शवान इन दोनों को मिला के मूर्त कहते हैं मैंने सामान्य वेदांत की दृष्टि मूर्त मान मूर्ति जो मूर्त आकारवान और जिसमें रूप नहीं है वो मूर्त नहीं है ऐसा वहां लिया गया है स्पर्श तो वायु में है लेकिन रूप नहीं है यहां जो है दोनों अर्थ ले सकते हैं क्रियावत् मुहूर्त तुम ले लो अथवा ये रूपवत्व मूर्तत्व ले लो जैसा भी हो इस प्रकार से मूर्त मूर्त अंदर के साथ संबंध करता है एक मूर्त का दूसरे मूर्त के साथ संबंध होगा आत्माधु पूर्णत्वाद अमूर्त न के नज्ञ और आत्मा तो अमूर्त है अमूर्त का संबंध नहीं होता है जैसे आकाश का नहीं होता हाँ आकाश जो है सर्वत्र व्यापक है आकाश का किसी के साथ संबंध नहीं होता है असंग असंग रहता है उसका आकाश का स्पर्श गुण नहीं है स्पर्श गुण नहीं है तो संबंध नहीं मान सकता उसका संबंध का चिंतन भी नहीं हो जब आकाश का नहीं होगा तो आने का कैसे होगा इसलिए आत्मा तो पूर्णत्व आत्मा पूर्ण है कैसे पूर्ण है आत्मा पूर्ण क्यों है क्योंकि आत्मा के अलावा और कुछ नहीं है इसलिए आत्मा पूर्ण है आत्मा से अतिरिक्त नहीं है पूर्ण बोलने से घड़ा भरा हुआ जैसा नहीं है पूर्ण का अर्थ होता है कि उससे अतिरिक्त नहीं है पूर्णमाता पूर्णमीदम वो भी पूर्ण है ये भी पूर्ण है तो पूर्ण से पूर्ण निकलता है और पूर्ण ही शेष रहता है सारा पूर्ण ही होता क्योंकि पूर्ण को कोई कम नहीं किया जा सकता और बढ़ाया नहीं जा सकता कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा यदि कोई पूर्ण को कम करना है तो क्या करना हाँ पूर्ण में डालना पड़ेगा उससे हटाना पड़ेगा अब हटा के कहाँ डालोगे जहां भी डालेंगे वहां भी वही है इसीलिए उसको डाला नहीं जा सकता है अलग किया नहीं जा सकता और दूसरा है कि किसी घड़ा आदि से पानी को हटाना है तो वो घड़े से पानी हटाकर दूसरे बर्तन में आप डालते हैं, उस बर्तन में पानी नहीं होता है डालते हैं तो वो डालने के लिए खाली जगह चाहिए किसी से किसी को हटाना पड़ेगा तब वो अपूर्ण होना था लेकिन खाली जगह नहीं है तो आत्मा को हटाएंगे तो आत्मा से हटाना अगर आत्मा में हटाना यह सब तो नहीं हो पाएगा इसीलिए किसी भी तरह से देखो तो पूर्ण है। फिर उसमें भरा भी नहीं जा सकता न वर्ध दे नो कान न कर्मणा दे नो कान कर्म से उसकी वृद्धि भी नहीं होती है और कर्म से उसकी हानि भी नहीं होती कुछ कम भी नहीं होता ज्यादा भी नहीं होता है वो एक रूप में रहने के कारण पूर्ण है ना ये भरा हुआ समझना है भरा हुआ जो होता है युक्ति से समझना पड़ेगा मन में ये बात आती नहीं है मन जो है भरा हुआ को नहीं जान सकता मन खाली को समझ के उसमें भरा हुआ मान लेता है भरा हुआ क्या चीज है मन नहीं समझेगा इसीलिए यह पूर्णत्व तो समझना बड़ा मुश्किल है तो अपूर्ण का अनुभव नहीं होता है वही पूर्णत्व ऐसा तो मानना पड़ेगा तो अमूर्त तो न के आपका अमूर्त है क्योंकि उसमें रूबादी मिहन तो भी है और क्रियाहीन तो भी यह दोनों दृष्टि से भी दे दो तो अमूर्ति की है ऐसे तो इसलिए किसी के साथ इसका संबंध नहीं हो सकता तेन अब जिसके साथ कोई संबंध तेनाली नहीं है जो और किसी के साथ संबंध नहीं कर सकता वो कर्ता नहीं बन सकता कर्ता बनने के लिए आदान प्रदान हान उपादान क्रिया आदि कोई भी व्यापार होना चाहिए वो व्यापार के बिना करता नहीं बन सकता तो व्यापार नहीं हो पाएगा क्योंकि वो पूर्ण है इत्यादि अकायम कहा वो बाह्य शरीर से रहित है स्थूल शरीर से रहित है सूक्ष्म शरीर से रहित है सब कुछ कहा इत्यादि संग्रहार्थम आदि आधिपतम इसलिए आदिपत भी जोड़ दिया था आप लोग सब उपनिषद पढ़ के बैठे हैं आदि आदिपत जोड़ने से बाकी आप जोड़ देंगे ऐसा समझ करके अशरीरत्व से स्वाभाविक फलित महा अब ये अशरीरत्व स्वाभाविक है आपको क्या लिखता है हम शरीरवान है ले किन्तु तो आपका स्वभाव अशरीरत्व तो है ये शरीरत्व तत्काल आया हुआ है इसलिए शरीर जाएगा और रोज जाता भी है सुशुप्ति में जाते हैं तो शरीर चला जाता है अब ये शरीर को थोड़ा सा बहुत काम चलाने के लिए ये जो जागृत अवस्था में खाना पीना सब करने के लिए रखा है अब बाकी जो है अशरीरत्व तो ही सत्य है तो स्वाभाविक मतलब आपके स्वरूप में क्या दिखता है अशरीरत्व दिखता है इसीलिए अशरीरत्व स्वाभाविकत्व फलित महा पूरा सार क्या निकला यही निकलता है कि आधा आता इस कारण से हमने इतना कारण बताया कि आत्मा अशरीर है क्योंकि उसमें स्थूल सूक्ष्म शरीर आदि के साथ किसी प्रकार संबंध नहीं बना पा रहे हैं ऐसे स्थिति में अशरीर मानना ही ठीक है इसीलिए अनुष्ठेय कर्म फल विलक्षण तब क्या होगा आप जिस कर्म से कुछ अनुष्ठान कराना चाहते हैं वो कर्म वहां नहीं जुड़ पाएगा क्योंकि कर्म करने के बाद में कर्म या कर्मफल को उस कर्ता के साथ जोड़ना होता है जहा नहीं जुड़ता है वहां कर्मफल मानने का कोई अर्थ नहीं होता। इसीलिए यहां कर्मफल नहीं आ सकता कर्मफल है विलक्षण कर्मफल से वो विलक्षण है मोक्ष उसका नाम है मोक्षम मोक्ष मोक्ष आख्या यशरीर तत्शरी मोक्षाख्यम ऐसा हो जाए मोक्ष आख्या है आक्षा अक्षर माने कथन नाम है उसका तद वैलक्षण यह घिमस वो विलक्षण कर्म विलक्षण होने से क्या होगा तो बोला वो नित्य रहेगा क्योंकि यद यद कृतकम तद अनित्य होता है ये आपका कर्म के साथ संबंध करेगा तो जरूर वो अनित्य होगा अब ये अनित्य नहीं हो पाएगा नित्य रहेगा क्योंकि कर्म बल के साथ उसका संबंध है ही नहीं इस प्रकार आत्मा को शुद्ध जानना चाहिए यही आत्मा की शुद्धता है पूर्णता है ये कहा अब जो है इसका और विस्तार करना चाहते हैं अभी पूरा यही चलेगा ये आत्मा को स्वरूप को बीच बीच में बताएंगे और बाकी पूरा कर्म का है हाँ, ये प्रभागर क्या बोलता है कुमारी भट्ट का कुमारी भट्ट का हैं बीच में आगे थोड़ा आएगा बात बाकी तो मुश्किल रूप से प्रभागर का है क्योंकि प्रभागर ये बहुत निकट बोल रहा है आ, बहुत हमारे साथ मिला हुआ है इसके लिए उसको शुद्ध करना आवश्यक होगा आगे ठीक देखिए तथापि परिणामवाद विधेय क्रिया अनुप्रवेश अपरिणामी नित्यता वक्त परिणामी नित्यम पृथक करोति अब आपने पूर्वपंक्ति में क्या कहा अशरीरत्म नित्य निधि सिद्धम ये कहा अशरीरत्व नित्य है ऐसा कहा अब नित्य पद आ गया तो वो, वो पूर्व पक्षी को एक गुंजाइश यहां मिल जाता है ये नित्य दो प्रकार का होता है नित्य मन वो प्राग भाव प्रतियोगित्व प्रध्वस्व प्रतियोगित्व नहीं होना चाहिए प्राग अभाव अप्रतियोगित्व प्रध्वस्वभाव प्रतियोगित्व दोनों रहेगा वो नित्य होगा तो ये पहले भी नहीं रहता है ऐसा नहीं है बाद में नहीं रहता है ऐसा नहीं हो उसको क्या कहेंगे नित्य कहेंगे यही नित्य होता है बाकी तो वर्तमान में भी रहता है अब ऐसे में नित्य दो प्रकार का है एक होता है परिणामी परिणामी नित्य का अर्थ निरंतर उसमें परिणाम होता रहता है फिर भी नित्य रहता है बदलाव के साथ नित्य हो उसको परिणामी नित्य कर माने हलचल होता है परिवर्तन होता है किंतु रहता है अब एक दूसरा होता है अपरिणामी नित्य जिसको कूटस्थ नित्य बोलते हैं दो प्रकार का नित्य है परिणामी नित्य अपरिणामी नित्य परिणाम नित्य जैसे माया प्रकृति आदि परिणाम नित्य परिणाम होता है किंतु रहता है अभी जो कारण हमारा यहां दिखाई देता है वो भी ऐसा ही है परिणाम नित्य परिणाम होता हुआ संसार नित्य है ये तो परिणाम नित्य माने। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक संसार रहेगा सूक्ष्म लिंग का शरीर नित्य है किन्दु परिणाम नित्य है परिणाम होता हुआ नित्य है ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक सूक्ष्म शरीर बना रहेगा ऐसा जो परिणाम नित्य जैसे है प्रकृति का स्वरूप है या तीन गुण तीन गुण में परिणाम निरंतर होता रहता है चलम गुणवृत्तम ये उसका नियम है कि गुण चुपचाप नहीं रहता इसलिए हम लोगों को चुपचाप रहना बड़ा मुश्किल होता है कि हमारे अंदर तीन गुण है ना कि तू तीन गुण में हलचल होता ही रहता है या तो इधर या तो उधर कुछ न कुछ कराता रहे अब वो शांत नहीं रहता है चलम गुणवृत्तम है इसीलिए वो परिणाम होता रहता है परिणाम को रोक करके कुछ नहीं होता परिणाम होता ही रहता हो, होता रहता है लेकिन निश्चय रहता ऐसी स्थिति में उसको परिणामी निश्चय बोले एक है परिणाम नित् और दूसरा है अपरिणामी नित्य जिसको कूडस्थ निश्चय बोले कूडस्थ मन अविचाल्यमान एक रूप में रहता हो कूडवत्ष्ठ दीजी कूडस्थ कोई हलचल नहीं होता हुआ एक ही रूप में वर्तमान में भविष्यत में भूत में सब रहता उसको उडस्त मतलब पहले जो कहा उसके विपरीत है ये नित्य है किंतु इसमें कोई हलचल नहीं होता है परिणाम नहीं होता परिणाम के बिना एक ही रूप में नित्य रहता है जैसा सूर्य है सूर्य एक ही रूप में नित्य रहता है उसका स्वरूप तो प्रकाशमान है वह तो प्रकाश देता रहता है प्रकाश के बिना उसका अस्तित्व तो नहीं तो प्रकाशमान रूप से वो नित्य रहता है और कुछ परिणाम तो उसमें है लेकिन ना वो परिणाम नहीं ऐसा जैसा आत्मा है आत्मा का चेतनत्व तो गुण है चेधनत्व तो स्वरूप है वो स्वरूप में ऐसा ही रहता है उसमें कोई परिणाम नहीं होता तीनों काल में आत्मा अपरिणाम रहता है इसलिए आत्मा क्या है कूड़त्व नि और माया प्रगति क्या है परिणाम नित्य संसार आदि सब परिणाम नित्य है और आत्मा ही एक वेदांत की दृष्टि से आत्मात्र कूडत् नित्य है, है। चेत चैतन्य चित कूडस्थ नित्य है बाकी सब परिणाम नित्य ऐसा दो है अब यहाँ क्या गुंजाइश मिल गया पूर्व पक्षी को कि आपने ये कहा कि अनुष्ठेय कर्म बल विलक्षणम मोक्षाख्यम शरीरत्व कहा तो और नित्य कहा तो नित्य तो का भी तो हो सकता है आपका मोक्ष भले ही नित्य है परिणाम नित्य है परिणाम नित्य होने से क्या फायदा होगा कि हम कर्म करेंगे कर्म से कुछ परिणाम हो जाएगा फिर नित्य भी रहे कर्म भी होगा परिणाम भी होगा नित्य भी होगा इसमें कोई दोष तो को नहीं है इस प्रकार वो पूर्व पक्ष करना चाहता है ठीक है देखिए तथापि परिणामित्वा तथा भी मन आपके जो मोक्ष है वो नित्य होने पर भी परिणामित्वा परिणाम का फल होता है ऐसा होने से विधेयक <स्थारी> क्रिया अनुप्रवेशम उसमें विधेयक क्रिया को प्रवेश किया जा सकता है क्योंकि परिणाम नित्य में कुछ तो परिणाम करना पड़ेगा अब वो थोड़ा मसाला तो उसमें डाल सकता है अब कौन सा मसाला डालेंगे विधेयक क्रिया तो डालेंगे विधेयक क्रिया से वो परिणाम को प्राप्त करेगा तो, तो विधेयक क्रिया अनुप्रवेशम उसमें अनुप्रवेश कर देंगे आशंका अपरिणाम नित्यधाम वस्तु ऐसा नहीं है ये तो मोक्ष अपरिणामी नित्य है ये देखो ये बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए अब मोक्ष का अपरिणाम नित्य मान लिया फिर आप मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रयत्न भी कर रहे हो अपरिणामी नित्य है उसका कोई परिणाम नहीं होता मोक्ष पाने के लिए फिर प्रयत्न क्यों करता अब वो परिणाम नीचे है तो वैसा ही रहेगा ना अपरिणाम नीचे है तो उससे कोई फर्क नहीं कर सकता और कभी वो जाता नहीं आता नहीं इसका मतलब आप मोक्ष में ही है ऐसे स्थिति में फिर साधन क्यों करना ये आपत्ति आ जाती है लेकिन आप वो हिम्मत करके यही बोलेंगे आप परिणाम नीचे है बोलेंगे और फिर समझाएंगे आप परिणाम नित्य कैसा है और साधना आदि व्यर्थ क्यों नहीं है ये भी बताएं। अब परिणाम नित्य मानने से प्रभाकर के दृष्टि भी ठीक रहता है वो नित्य तो है किंतु आप साधन आदि करके उसमें प्राप्त करते हैं और उस स्थिति में पहुंच जाते हैं सब कुछ हो जाता है और कुछ बदलाव भी नहीं होता सब कुछ ठीक है तो वो व्यर्थ नहीं होगा साधना अब अपरिणाम इसे मानने से व्यर्थ हो जाता है इससे वो चिढ़ जाता है वो कि वो मोक्ष भी मान लिया फिर साधन भी मान लिया और सब कुछ मान करके फिर अपरिणाम इसे भी मान लिया कैसे होगा ये किसी प्रकार बैठता नहीं ऐसा वो उनको इसमें विरोध होगा हिन्दु अपरिणाम नित्यता को कहने के लिए पहले आपको परिणाम नित्य तो क्या है यह समझाते इसको पृथक करो परिणाम नित्य को करो कि नित्य पद से ये दो विभाजन हो गया परिणाम नित्य अपरिणाम नित्य सब किसके लिए कह रहे हैं ये भूलना रहा नहीं आ, ये जो है ना महाप्रकरण और अवान्तर प्रकरण यह महाप्रकरण अवांतर प्रकरण दोनों का उपक्रम उपसंहार विषय संबंध आदि फला आदि को भूलना नहीं चाहिए भूलेंगे तो आपको ये कहां से कथा कहाँ चलाइए कौन से जंगल में चला जा रहा है पता नहीं चलेगा। कि वो कहीं से कोई पूछ रहा है आ, किसको लेके विचार चल रहा है अभी क्या प्रकरण है हाँ वो वो लेके विचार चल रहा है कि पहले ये प्रतिज्ञा किया था कि कर्मफल और विद्याफल दोनों अलग अलग है वही चल रहा है कर्म फल विद्या बल अलग अलग होने से कर्म के द्वारा विद्या संबंध इसको नहीं प्राप्त किया जा सकता है इसको ध्यान में रखना है प्रतिदिन पाठ में आने के पहले इसके बारे में सोच के आना नहीं तो यहां कथा कहाँ जा रही है अब मालूम पड़ेगा वो लंबा है और अब एक एक करके पकड़ के जाएगा अभी नीचे आ गया अभी नीचे को पकड़ के जाएगा अब वो आप सोचेंगे ये क्यों तो बता रहे मालूम नहीं पड़े उसी के लिए बता कि कर्म और विद्या में भेद मान चलना है भेद मान करके समझना है तो वो समझने के लिए क्या क्या कारण है क्या कारण है पहले तो इतना कारण तो बता दिया ओ, वो हो गया अब उस प्रसंग में आ गया कि अशरीरत्व तो है असरीरत्व तो होने से कर्म का प्रवेश नहीं है ये भाष्यकार ने कहा और उसके साथ एक नित्य पद झक दिया नित्य पद झक दिया तो अब उस पर जो है पूर्व पक्ष विवाद खड़ा हो गया ये जैसा ना स्पष्ट प्रतिपक्ष होता है ऐसा ही होता है शब्द आपने गलत बोल दिया तो फिर उसको पकड़ के वो करेंगे अब वो नित्य शब्द बोला कि नित्य कैसे है आ, तो नित्य में एक मैंने क्या गुण है नित्य में परिणामी और अपरिणामी दोनों हो सकता है तो हम परिणामी मान लेंगे तो ठीक है ऐसा कहना चाहते हैं ऐसा मानने पर क्या है कर्म का प्रवेश इसमें हो जाए मोक्ष में कर्म का प्रवेश हो जाए ये पूर्व है और सिद्धांत यह परिणामी नहीं मानेंगे अपरिणामी नित्य मानेंगे कूटस्थ नित्य मानेंगे तब कर्म का प्रवेश नहीं होगा ये फायदा है इसके लिए कह रही है भाष्य दे तंचित परिणाम नित्य देखो तत्र मैने नित्य में नित्य में कुछ तो परिणाम नित्य होता है येस्मिन विक्रिय तादेव बुद्धिर न ये विक्रियमाणे भी तदेव इदमि बुद्धिर्न विघन्नते परिणाम नित्य का लक्षण क्या है जिसमें सब प्रकार के विकार होते हुए भी वस्तु वही है ऐसा ज्ञान बना रहता है ये परिणाम नीचे हो विक्रिया हो रही है किंतु वस्तु वही है ऐसा ज्ञान बना रहता है जैसा प्रकृति में होता है सत्तो रजत समस्त गुण का विकार वहां होता है तो भी प्रकृति यम प्रकृति ऐसी बुद्धि बना रहे थे तो तदेव इधमी वो ही, ही यह है ऐसा बदलता बदला नहीं है अब बदलेगा तो अनिश्य हो जाएगा बदलता नहीं है विक्रियमान है एवं अनेक प्रकार की विक्रिया हो रही है और वो बुद्धि को बदलता है ये बुद्धि बदलने की बात विशेष है क्योंकि बुद्धि बदलने पर वस्तु बदल जाता है ऐसा एक मानते हैं। एक बोलते हैं कि पहले आ, मृतिका बुद्धि थी पीएम मृतिका ऐसी बुद्धि थी और उसके बाद पिंडाकार बुद्धि थी, थीम पिंडाकार पिंडम ऐसी बुद्धि थी और बाद में अयम ढहा बुद्धि हो गया यह तीन अलग अलग है इसीलिए अलग अलग हो जाता है ये कपाल है ये कपालिका है ये घट है ऐसी ऐसी बुद्धि है तो बुद्धि बदलने के साथ ज्ञान बदलता है ज्ञान बदल बदलने का मतलब आपके अनुभव बदल गया अनुभव बदलने का मतलब अस्त बदल गया ऐसे बदलना पड़ेगा ऐसे वो बोलता है यहाँ ऐसा बदलता नहीं है कुछ भी परिणाम होने के बावजूद भी वो जो का प्यो तो प्रकृति शब्द का ही प्रत्येक हो जाता है परिणाम होता हुआ तो है माया में बहुत कुछ बदलाव निरंतर होता है ंदू य माया माया शक्ति ये बदलता है कारण रूप से वही रहा यथा जैसे देखो यथा पृथ्वी आदि जगत नित्यत्ववादी ना कुछ वादी है वो पृथ्वी आदि जगत को नित्य मानते ये कौन वादी है ये हमारे पूर्व मीमांसक है पूर्व मीमांसक जगत को नित्य मानते ये उनकी विशेषता वो जगत की सृष्टि नहीं मानते जगत नित्य इसलिए पृथ्वी आदि नित्य है उनके लिए जगत नित्यत्ववादी नाम नित्यत्ववादी नाम पूर्व मीमांसा का पूर्व मीमांसा क्योंकि उनके पास कोई ईश्वर आदि है ही नहीं जो सृजन करेगा ये सब करेगा तो बोलता है जगत नित्य है और नित्य जगत में कर्म फल के द्वारा परिणाम होता ही रहता है इसीलिए आपको वहाँ कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है कभी कोई चीज दिखती है कभी कोई चीज नहीं दिखती है ऐसे परिणाम तो होता है लेकिन जगत नित्य है ऐसे मीमांसक बोलते तो जगत नित्यत्ववादियों को क्या होगा ये पृथ्वी आदि परिणामी नित्य हो जाए परिणामी नित्य हो जाए यथार्थ तो सांख्यानाम गुणा और सांख्यों का जो गुण है वो भी परिणामी नित्य है सांख्यों का गुण से कार्य होता है परिणामी नित्य है इदम दो पारमार्थिकम कि हमारा ये जो मोक्ष है ना ये तो पारमार्थिक है परमार्थ स्वरूप में कूटस्थ नित्यम ये कूटस्थ नित्य इसका नाम है व्योम सर्वव्यापी व्योम के आकाश के समान ये सर्वव्यापी है सर्व, सर्व क्रियाारहितम रहित है और नित्य तृप्तम और नित्य तृप्त है इसमें नित्य तृप्त में कर्म का प्रवेश नहीं होता निरवयम निरवयव होने से विक्रिया नहीं होती है स्वयं ज्योति स्वभाव ज्ञान स्वरूप होने से कभी भी कोई कमी का अनुभव नहीं होता है नित्य ज्ञानवान रहता है ये सब हमारा जो कुड़स नृत्य का लक्षण है कुड़स नृत्य का लक्षण दे दिया तो पारथिकम गूणस्थ नि्यम व्योम सर्वव्यापी सर्विक्रियारहित नित्यतृप्तम निरवयम स्वयं ज्योति स्वभाव अब ऐसे में यमाधर्मो सहकारेण कालत्र न उपावर्त वहां ये धर्माधर्म आपका जो कर्म है ना वो किसी प्रकार बुझ नहीं सकता तो कहां बुझेगा क्योंकि ये तो सर्वव्यापी है उसमें कोई छेद है नहीं जिससे वो बुस जाए उसका संबंध करें वो विक्रिया होती नहीं धर्माधर्म की विक्रिया कहाँ करेगी वो भी नहीं हो पाएगा और धर्माधर्म तब चाहिए था जब आप अतृप्त हो अतृप्त तो हो तो कर्म करता था कोई भी कर्म करने वाले तृप्त नहीं होते तृप्त तो होता हुआ कर्म नहीं करता उसी किसी प्रकार की तृप्ति रहती तब करता तृप्त है तो क्या करेंगे सो जाएंगे जैसा खा पीने के बाद तृप्त हो जाता है क्या करता है फिर कुछ करने की इच्छा नहीं तो सो जाता है अगले भोग लगने के बाद तब उठेगा तब तक तृप्ति रहता है इसी प्रकार को चुपचाप रहेगा कोई कार्य नहीं करेगा और निरवय है निरवय है तो कोई परिणाम नहीं कर सकता और स्वयं ज्योति स्वभाव है अपने स्वरूप में ही ज्योति स्वभाव है अपना ज्ञान अपना आप में होता रहता है इसके लिए भी कोई कर्म की आवश्यकता नहीं ये कोडस्थनित है दोनों का लक्षण दे दिया तदे दशरीरत्व मोक्षा हमारा जो अशरीरत्व मोक्ष ऐसा है क्योंकि उसमें काल में किसी भी प्रकार कर्म का प्रवेश नहीं हो सकता ये स्वरूप में मुख्य है जैसा कहा गया है कठ में अन्यत्र धर्माद अन्यत्र धर्माद अन्यत्र कृता अन्यत्र बोधाच भव्याच ये सबसे भिन्न है कहा वो धर्म से भी भिन्न है अधर्म से दूर है और ये कृता अकृत रूप जो दोनों प्रकार के कर्म है उससे भी अलग है भूत से अलग है भविष्यत से अलग है सबसे अलग है इत्यादि सबका सब निराकरण करती दिया अभी कुछ भी वहां नहीं है अतः अद्ब्रह्मा यसे यम जिज्ञासा प्रस्तुता इसीलिए वही ब्रह्म है हमारा कुडस्थ नित्य ब्रह्म है और उसके संबंध में ये हम जिज्ञासा कर रहे हैं उस कुडस्थ नित्य ब्रह्म के संबंध में जिज्ञासा कर रहे हैं आपको क्या इसमें हारिय तद यदि कर्तव्य शेखत्व यदि आयते ब्रह्म गुणस्थ नित्तीय ब्रह्म को आप जो है कर्तव्य शेष रूप से उपदेश करेंगे आप बोलते हैं कि उसमें भी कर्तव्य क्या मिलता है जो उपदेश करेंगे तो तेन चा, तब क्या होगा कर्तव्य कर्तव्य साध्य मोक्ष अभिभागण इसका मतलब आप कर्तव्य मानेंगे कर्तव्य मानने का मतलब मोक्ष को साध्य बनाएंगे साधन के द्वारा सिद्ध करने योग्य बनाए ऐसा यदि मानोगे तो अनित्य एवं जरूर वो अनित्य होगा अब नित्य मान करके ये सब है? नहीं हो पाएगा क्यों नित्य मानने से यदि वो परिणामी नित्य होता तब तो संभव था आपका कहना हो सकता किंतु तो वो परिणामी नित्य नहीं है कुडत्थ नित्य है कूडत्थ नित्य में किसी प्रकार का कर्म का प्रवेश होने की कोई संभावना नहीं कोई छेद नहीं कोई छिद्र नहीं तत्र एवं सदि ऐसे स्थिति में फिर क्या मानना चाहिए ये यथोक्त कर्म फलेश् एवं तारतम्य अवस्थितेश् अनिश्चय कच्चित अतिशयोग मोक्ष प्रसंगेगा अब आपके कहने के अनुसार ये प्रसंग आ जाएगा कि ये जितने कर्म के बारे में हमने समझाया था कर्म और कर्म बल में तारतम्य रहता है बड़ा छोटा होना तो उसका स्वभाव है कोई भी कर्म में तारतम्य के बिना नहीं होगा विस्तार से बताया उसको और तारतम्य होता हुआ भी अधिश्चय भी रहते हो, क्योंकि पहले नहीं रहता है प्राग भाव तो उसमें रहते हैं कश्चित अधिश्य तो कोई अधिश्चय विशेष मतलब कोई स्पेशलिटी उसमें मानना पड़ेगा कोई एक कर्म है जिसमें कोई विशेष शक्ति है जिससे मोक्ष उत्पन्न हो जाएगा ऐसा मानना पड़ेगा अब ऐसे होगा तो मोक्ष में भी अधिश्चय आ जाए मोक्ष में भी तारतम्य भाव आ जाए कंपेरिजन आ जाए कंपेरिजन के बिना वहां मोक्ष ऐसा ही एक ही रूप में रहेगा नहीं कह सकते वो किसी के लिए कैसा मोक्ष होगा किसी के लिए कैसा मोक्ष होगा जो पहले वाले रहेंगे जो ज्यादा शक्तिमान सामर्थ्यवान रहेगा उसके लिए मोक्ष कुछ है? वैसा प्रकार का रहेगा और दूसरे के लिए कुछ वैसा प्रकार का रहेगा एक प्रकार का मोक्ष तो हो ही नहीं पाए क्यों कर्म का फल है कर्म में तारतम्य रहता है अधिकारी में अस्तित्व में तारतम्य है तो मोक्ष में तारतम्य हो जाएगा मोक्ष में तारतम्य कोई वादी ने नहीं माना आज तक किसी ने ऐसा कोई भी वादी में नहीं माना कि मोक्ष में तारग बजे होता है मोक्ष तो ये गूप में मानते है जैसा भी मानते इसीलिए आपके ये जो सिद्धांत है यदि आपने खूब विचार किया इस पर किंतु आप मोक्ष के स्वरूप के बारे में ठीक से विचार नहीं किया वहां आप चुक तो गए इसके कारण आपको ये गलती हो गई कि आप जो है उसमें कर्म का प्रवेश जोड़ना चाहते हैं कर्म का प्रवेश को किसी प्रकार भी जोड़ो उसमें कमी रहे नित्यस्थ मोक्ष सर्वैर मोक्षवादीर अभिभुक् में यही कह कि सभी मोक्षवादी जितने मोक्ष के बारे में कहते हैं सभी का ऐक्यम्य इसमें है कि मोक्ष नित्य है और एक रूप है नित्यस्थ मोक्ष सर्वैर मोक्षवादीर अभिभुक् में आप भी मानते हैं मोक्ष हम भी मानते हैं जितने भी मानते हैं सभी लोग एक रूप नित्य मोक्ष को ही मानते हैं यदि कर्म का अनुप्रवेद इसमें किसी प्रकार में करेंगे तो वो नित्य नहीं हो पाएगा सार्थम्य भाव से वो अनित्य होने लगेगा अतः तो न कर्तव्य न ब्रह्म उपदेश हो युक्त कर्तव्य के अंग रूप से कर्तव्य शेषत्व माने कर्तव्य संबंधी रूप से ब्रह्म का उपदेश करना ठीक नहीं होगा अभी च बात इतनी नहीं और भी है अभी त मैंने और भी कहते ब्रह्म वेद ब्रह्मी अभी पहले यह श्रुति उन्होंने दिया था अब ये आपको दूसरा लगा है ब्रह्मवेद ब्रह्म ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता उन्होंने है उन्होंने कहा ये अर्थवाद है और यहाँ रात्रि सत्र न्याय लगाना चाहिए कहा था ब्रह्म अर्थवाद है इसलिए ब्रह्मवेद में रात्रि सत्र न्याय से विधेय मानना चाहिए कहा रात्रि न्याय कहा बोला था याद है हाँ रात्रि सत्र न्याय में अर्थवाद से जो फल कहा गया उसके द्वारा विधान माना जाता है फल तो सीधा नहीं आता है अर्थवाद फल से विधान माना जाता है ऐसा माना जाएगा फीएचा से कर्माणी तस्मिन दृष्टे परावरे ये कहा कि उस साधक का उस सिद्ध का जीवन मुक्त का सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं परारब्ध को छोड़कर तस्मिन दृष्टे परावरे वो किस कब नष्ट होता है तस्मिन् दृष्टे परावरे उस पर अवर को भी पर अवर से भी पर ऐसे जो ब्रह्म है सभी से ऊपर अवर आदि जो होते ब्रह्म हो उससे भी पर में जो ब्रह्म है उस ब्रह्म को जान लेने की स्थिति में सॉरी सप्तमी तस्मिन् दृष्टे सती उसको जान लेने की स्थिति में परावर ब्रह्म को प्राप्त करने की स्थिति में फी अंदेचा से कर्माणी उसका सारा कर्म नष्ट होता है प्रारब्ध को छोड़कर ऐसा तब क्या होगा अभी सारा कर्म नष्ट हो गया सब नष्ट हो गया जब उसने उसको देख लिया इसका मतलब वो वस्तु में कर्म का संबंध है नहीं है इसलिए ना तो? आनंदम ब्रह्मनो विद्वान विभेदी कुतश्चन और उस ब्रह्म का आनंद को जानकर कभी भी भय नहीं करता उसको उसके मन में किसी प्रकार का भय नहीं होता अभय भय जनक अब प्राप्त हो सी तुरंत बोल जाए वो अभय पद को प्राप्त करता है कोई डर नहीं रहता और जो कर्मों को लेकर के जाएगा उसको डर रहेगा क्या डर रहेगा अरे हमने कर्मों को तो इतना प्रयत्न से करके आया अब ये कर्म कब तक रहेगा कितने तो समय रहेगा अगर आज खत्म होने वाला है कल खत्म होने वाला है इसे रहता है जो लोग बैंक में पैसा डाल करके ब्याज देखते रहते है ना आजकल ब्याज जो है दर दर कम होना है ऐसे में वो देखते रहता है अभी इतना कम हो गया अभी इतना से अगले महीने से इतना कम मिलेगा ऐसे ऐसे देखता रहता चिंता करते रहता है वो उसके बाद और क्या कर सकते हैं अब हो रहा है हो गया अब वो इसे कुछ नहीं कर सकते इसी प्रकार कर्म लेकर के जाता है तो उसको ये बना रहता है कि व्याज कम हो रहा है कि आगे रास्ता क्या करना है अरे जिसने वो व्याज दिलाया है और जिसने आपका वो बैंक अकाउंट बनवाया है वो आगे भी देखेगा अब ये आपने देखा नहीं है या तो जो भी बैठ करके आया वो आगे देखे खत्म हो जाएगा तो और कुछ व्यवस्था करेंगे? व्यवस्था तो करना ही है किसी चिंता करने की आवश्यकता नहीं आप निश्चिंत रहो क्योंकि आप चिंता करने से कुछ आया नहीं आज सक लोग सोचते हैं हम चिंता करने से बहुत कुछ होता है किंतु तो सत्य यह है चिंता करने से एक दिन भी नहीं हुआ एक दिन भी बना नहीं पाया चिंता से कुछ नहीं बना है आप शांति से रहो अपना कार्य कर्तव्य करते रहो तो फल होता रहेगा चिंता छोड़ सकते निश्चि रह के कार्य कर सकते अब जिसने दिया है वो लेता भी है और लेता भी है देता भी है ऐसा होता है जैसे अभी गंगा जी में बाढ़ आ गया गंगा जी पहले कई साल पहले कुछ जमीन सबको दे दिया अब वो लोग उधर घर बहना करके सब भोग रहे थे अब कुछ साल के बाद गंगा जी को लगा कि ये ठीक नहीं कर रहा है हटा सकती फिर उन्होंने हटा करके ले गया अब दिया भी उसने गंगा जी ने और लिया भी उसने अब क्या है जब गया तो गया रखा तो रखा ठीक है अब उससे आईन जिंदा करने की जरूरत नहीं होता है ये स्वाभाविक अब वो आप उसको कुछ नहीं कर सकते कितना भी आप बाढ़ लगा दो कुछ भी लगा दो वो तो होना है तो होता ही रहेगा अब उसके ऊपर से पानी आएगा तो क्या करें? वो तो कुछ नहीं कर सकता ऐसा होता। इसीलिए ये अभयम भई जनक प्राप्त हो अभय पद का विचार करो अभय में स्थित हो जाओ अभय ही है लेकिन कर्म लेके जाएगा तो अभय कभी नहीं हो सकता हे जनता याज्ञवल के कह रहे जनक आप अभय पद को प्राप्त हो गए हो हमने उपदेश दे दिया अब अभय पद को प्राप्त हो गए क्योंकि वो अभय पद को प्राप्त हो गया करके उनको तृप्त होने से फिर पूरा दक्षिणा देंगे इसलिए उन्होंने ऐसा डिक्लेयर करके सर्टिफिकेट दे दिया आपने अभय पद को प्राप्त कर लिया तब वो उन्होंने क्या कहा जनक महाराज ने अभय वे आप भी अभय पद को ही प्राप्त होइए ऐसे कहा गच्च जो लोड लगा का प्रयोग किया आशीर्वाद तो अभयम वही जनक प्राप्त हो अब अभय बल को प्राप्त हुआ अब यहाँ कर्म कैसे घुसेगा कर्म नहीं आता सकता तद आत्मान वेद अहम ब्रह्म स्मी तस्मा तत् सर्वम अभवत यह और बहुत बड़ा साल है, है? तद आत्मान वेद वो ब्रह्मा ने ब्रह्मा जी ने आत्मा को ही अपने स्वरूप को ही जान लिया और कुछ जानने को वहां नहीं दशेष इसीलिए तदात्मान अवेद अपने ही स्वरूप को ही जाना जाना कैसे जाना हम ब्रह्मा स्मी में ही सर्वत्र व्यापक हूं ऐसा जाना ये केवल शब्दों से नहीं कहा उन्होंने ऐसा जान के अनुभव करके कहा जैसा हम अपने को अपने मनुष्य हूं करके बोलते हैं इसी प्रकार उन्होंने मैं देव हूँ मनुष्य हूँ यह बोलता है ना ऐसे ऐसा अनुभव किया पक्का अनुभव किया तब क्या हो गया तस्मात तत् सर्व अभवत और उसके बाद है? वो ब्रह्मा सब कुछ बन गया इसको सर्वात्म भाव बोलते हैं ये पहले वाला जो है अहम् ब्रह्मास्मि ब्रह्मकार वृत्ति से अनुभव है ये अनुभव महावाक्य है ब्रह्मा अहम् ब्रह्मास्मि अब उसके बाद में उनको क्या अनुभव हुआ तस्मात सर्व इसको बोलते सर्वात्म भाव ये सर्वात्म भाव अनुभव के बाद होता है जीवन मुक्ति अवस्था में होता सर्वात्म भाव अब सर्वात्म भाव होने के बाद में फिर डर कहां से रहेगा किससे डरेगा यु सर्वे वा भूत तत् कम नहीं होगा दिदी यादव भयम भवती दूसरे से भय होता है उदरम अंदरम गुरुदे तस्य भयम भवती थोड़ा तो भी अल्प भी अंदर देखेगा भेद देखेगा तो वहां भय खड़ा हो जाएगा अब ऐसे में भय नहीं हो सकता इसलिए उन्होंने अभय पद को प्राप्त किया अब कोई चिंता नहीं रहता त्र को मोह कश्योक एक अनुभ्यत को मोह कशोक कौन सा मोह है कौन सा शोक है जो एक को देख लिया शोक मोह का कोई वहां सवाल ही नहीं वो नहीं हो पाया इत माध्य बहुत है अब कितना गिराएंगे पूरा पन्ना भर जाएगा इसलिए बोला इत्यव माध्य वाद्य बाकी आप लोग याद करके रखें ऐसा सब जोड़ दो उसको इत्यव्यादय ब्रह्म विद्या अनंतरम ब्रह्म विद्या के अन्तर मोक्षम दर्शय मोक्ष को दिखाती हुई ये शस्त्र अंध का प्रयोग है त्रिविध मध्य कार्यारम बारयंती अब एक पॉइंट और आ रहे ये मध्य कार्यारम बारयं ज्ञान हो गया देखो ये शब्द पूरा याद रखना हम इसके ऊपर आगे दर्शा चले ब्रह्म विद्या अनंतरम ब्रह्म विद्या के बाद में मोक्षम दर्शय अब प्रभाग ऋषि को पकड़ेगा जैसे पहले नित्य को पकड़ा ना ऐसे पकड़ेगा बोलो आपने कहा ब्रह्म विद्या के आनंदर मोक्ष होता है इसका मतलब ब्रह्म विद्या के और मोक्ष में थोड़ा सा गुंजाइश है कुछ प्रवेश कराने का तो अब वो प्रवेश कराने की कोशिश करेगा कुछ बुझाने की कोशिश करेगा तो बोलते हैं ब्रह्म विद्या के आनंदर और कुछ मनन करना पड़ेगा उसके बाद जो प्रतिपत्ति उनका जो है ना प्रतिपत्ति कर्त्तव्य को लाएंगे प्रतिपत्ति विधि के अनुसार तो उसको निरंतर आवृति करनी पड़ेगी तब जाके होगा इसके बीच में घुसाएंगे तो वो। कोई बीच में अंदर नहीं है जैसे भोजन करते करते तृप्ति हो जाता भोजन करने के एक घंटे के बाद तृप्ति होती है ऐसा नहीं होता भोजन किया इसका मतलब तृप्ति हो गई अब किसी किसी को नहीं भी होता भोजन करने के बाद फिर कुछ करने की आवश्यकता उनको लगेगी ऐसा नहीं है भोजन करते करते तृप्ति हो जाती है ऐसा समझना चाहिए अंदर नहीं है इसमें इसका मतलब ब्रह्म विद्या हो गई ब्रह्माकार वृत्ति आ गई दूसरे क्षण में मोक्ष का अनुभव होगा, उसके बाद ब्रह्म विद्या को क्या हो गया ब्रह्म विद्या मोक्ष में नहीं हो गई वो जैसे बोलते है ना वो कतक रेणु कथक रेणु देते हैं फिटकी फिटक्री को पानी में मिला दिया गोल्ड करके वो पानी को साफ करता है साफ करके पूरे पानी में व्याप्त हो जाएगा पूरे पानी में व्याप्त होके साफ करके सब कुछ ठीक ठाक करके वो वही रह जाएगा फिर अब उससे अलग नहीं रहता अब फिटकिी अलग नहीं निकाल सकते आप हो गया उसमें ऐसा यहां भी हो जाता है वो ब्रह्माकार वृत्ति साफ करेगा वो ध्यान दिलाएगा उसके ऊपर ध्यान दिलाकर के उसी में लीन हो जाएगा और लीन होने के बाद क्या है तत्सर्वम्भवत हो जाए उसके बाद ब्रह्माकार वृत्ति अलग है फिर मोक्ष अलग है मैं अलग हूं ऐसा कुछ नहीं रहता तब सर्वम अभव सब कुछ ऐसा हो गया यह अनुभव होता है यह अनुभव करने की बात है ऐसा अनुभव होगा हाँ दर्शय मध्य कार्यारम वारे ये स्पष्ट रूप से बारेकार ने कहा बीच में कोई अंदर है ही नहीं क्या करना बीजी कुछ नहीं क्यों तथा अब देखिए ये सर्वात्म भाव को प्राप्त किया हुआ एक ऋषि थे वामदेव ऋषि वामदेव ऋषि है हमारे तैतरी उपरिषद में त्रिशंगो वेदावचनम त्रिशंगू है अहम अन्न महमना दो तो दैसा का अनुभव किया तेद्य ऋषिर्वाम देव प्रतिपेदे अहम मनुरभव इस प्रकार अनुभव करता हुआ तेद्य इस प्रकार उस आत्मा का अनुभव करता हुआ आश्चर्य है आहू ऐसा आया ना वो आश्चर्य दिखाने के लिए कि वो वाह क्या आश्चर्य है कि हम कल तक जो है पूरा दुखी थे वो डर रहे थे पता नहीं क्या क्या परेशानी आती अब देखो कुछ नहीं है कुछ नहीं है वास्तव में ऐसा अनुभव किया उन्होंने तो तद्भेदत् इस प्रकार आश्चर्य है कि उन्होंने इसको देखा तद भेदत पश्चिन तद था एदत्त ऐसा है आ, क्या संधि हुआ पंडित लोग बताइए पश्चिम ऋषि वामदेवा प्रतिपेदे ऐसा आश्चर्य है कि वामदेव ऋषि ने ऐसा जान करके अनुभव किया प्रतिपे अनुभव किया ये का प्रयोग है प्रति उपसर्ग पूर्ण बंदा क्या अनुभव किया अहम मनुर अभवम मैं ही मनु बना था जो मनु है सारे स्थितिशास्त्र को बनाया वो मैं ही था सूर्यस्चा ये सूर्य स्वे सूर्य भगवान दिखा रहे हैं सबका तो जो मैंने पूज्य जो सूर्य भगवान है सब लोग अर्घ्य देते हैं वो सूर्य भगवान भी मैं ही बना था इसलिए भगवान ने वहां गीता में कहा ना नहीं वो इच्छा इच्छा आदि सारे जितने भी थे सबको मैंने उपदेश दिया था कि तो मैं ही पहले था और उपदेश दिया दूसरे को उपदेश दिया तो चुर्थ तो तो आए हाँ इम विव देोग प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वा मनोरिगवे एवं परम्परा प्राप्त है ये परंपरा सब हमने बनाया मैंने पहले विवस्वां को उपदेश दिया था विवस्वां को बहुत बड़ा सूर्य भगवान है सूर्य भगवान को उपदेश दिया उसके बाद में परंपरा चली आई योगी परम्परा ऐसा बताया तो इसका मतलब वो भगवान को भी यही अनुभव था कि सबको उपदेश दिया होगा आत्मारूप से अब यहाँ देखिए हम मनुरभव कहा कुछ लोग कहते हैं ये मनुस्मृति आदि बाद में लिखा गया है मनुस्मृति आदि प्रामाणिक नहीं है और लोगों ने लिखा है मनु ऐसा कोई यह नहीं है वो ऐसा गति किंतु वेद में कई जगह आया है मनु का नाम ये व्याम जब अब वो अनुभव करते हुए अपने मनु का नाम ले रहे इसका मतलब मनु बहुत बड़े थे बहुत बड़ा होने से उनका नाम दिया नहीं तो ऐसा नहीं वो छोटे का नाम लेंगे नहीं तो क्योंकि अनुभव दिखाने के लिए बता रहे हैं ना सब व्यापक अनुभव दिखाने के तो मनुरा भवन इसीलिए यद् यद तद् तद्भेशम जो कुछ मनु ने कहा ये हमारे लिए दवाई है औषधि है भाष्यकार इसका भी उद्धरण देते हैं इसलिए आचार विचार में मनुस्मृति को माना गया मनुस्मृति शास्त्र के अनुसार है ऐसा माना गया इसमें कोई कोई जोड़ दिया होगा बाद में निकाल दिया होगा वो तो बात अलग है लेकिन जो कुछ कहा गया है अविवादित है उसको सबको स्वीकार करना पड़ेगा उसी के अनुसार ही जीवन चलाना है तो जो वर्ण और आश्रम का जो नियम बताया इसलिए मनुराभव जो मनु स्वयं अनुभव कर रहे हैं तो इतने बड़े मनुराजा हुए हैं वो भी साधा है इसी इस प्रकार ये क्या दिखाया कि ब्रह्म दर्शन भावयो हो मध्ये भावो मध्य कर्तव्या ये उसका उदाहरण देना चाहिए कि आप और हमारा अनुभव बताने से शायद कोई नहीं मानेंगे किंतु तो वामदेव ऋषि को अनुभव हुआ यह वेद ही बता रहा है तो उसको तो मानना पड़ेगा और वो भी कहा वो बाहर आके कर्म करने के बाद में हुआ ऐसा नहीं है ये भाषिकार बाद में बताएंगे इसके बारे में गर्भे नुसन्दे वामदेव एवं प्रतिपे थे ऐसे ऐगरे में आता है वो गर्भ में रहते हुए ही वामदेव ऋषि ने ऐसा जान लिया था अब गर्भ में कौन सा कर्मकांड किया उन्होंने याद किया कुछ नहीं किया संध्या उन्होंने कुछ नहीं किया वो तो गर्भ में रह, रह रहा है गर्भ में रहते हुए उनको ये ज्ञान होगा इसीलिए कर्म निरपेक्ष ज्ञान होगा ऐसा बाह्यकार दिखाएगी वो अभी दिखाया नहीं यहाँ वो बाद में बहुत और जोर से चर्चा आएगी बोलेगा किसी न किसी प्रकार कुछ करना चाहिए ऐसा तो बोलेगा तब तो बोलेगा कि ये बताओ इसका क्या अर्थ था गर्भेव वाम प्रतिबेद गर्भ में रहते हुए उनको ज्ञान हो गया इसीलिए ज्ञान होने के लिए कोई उम्र है अब वो सब करने के बाद ही ज्ञान होगा ऐसा नहीं हो सकता है तब तो यह वर्ष मानना पड़ेगा अब वो उसका मानते जैसा भी है ब्रह्म दर्शन सर्वात्म भाव अब ये ब्रह्म दर्शन मन ब्रह्म ज्ञान और बाद में फल क्या है सर्वात्म भाव ये दोनों को याद रखना है जैसा पहले कहा विद्या अनंतरम मोक्षम दक्ष योद्यो मध्य कार्यांतरम वारे इसका मतलब ब्रह्म ज्ञान के बाद में मोक्ष होने के बीच में और कुछ नहीं है यदि और कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है तो क्या मानना पड़ेगा ये ब्रह्मज्ञान नहीं हुआ ब्रह्म विद्या जो आप पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं ये नहीं है ब्रह्म विद्या होने के बाद में मोक्ष के बीच में कोई अंदर नहीं बोल रहा फिर तो मोक्ष के लिए देर ही नहीं है सत्य दावत यावज्ञ विमोक्ष वो थोड़ा सा प्रारब्ध करमे रहता तब तक वो शरीर में रहता है बाकी तो उसके बीच में और कोई कर्तव्य नहीं यदि नहीं हुआ ब्रह्मज्ञान तब तो कर्तव्य है ब्रह्मज्ञान जब तक नहीं हुआ तब तक, तक सारे कर्तव्य करना पड़ेगा कर्तव्य करने के बाद ही उसको करना पड़ेगा संध्यावंदन पूजा पाठ ध्यान भजन कर्मयोग भक्ति योग और ज्ञान योग जो जो योग कर सकते सब योग करना वो ब्रह्मज्ञान होने के लिए ब्रह्मज्ञान ने दृढ़ता के ब्रह्मज्ञान हो गया तो उसके बाद तो सर्वात्म भाव में कोई अंतर नहीं फिर तो अंत हो जाता मध्य कर्तव्या उदाहरण इन सब वाक्यों को बीच में अंदर नहीं है दिखाने के लिए आप उदाहत कर देना चाहिए हम भी दे, दे रहे हैं आपको नमूना दिखाया ताकि जितना भी अब उसके लिए एक युक्ति और दे रहे यथा तिष्ठन गायती गायत्रो मध्य तत्कर्तृकम कार्यांतरम नास्ती ही गण्य ये व्याकरण की बात है करण जानने से समझ में आएगा एक जो है उदाहरण है था तिष्ठन गाय एक व्यक्ति खड़ा होता हुआ गा रहा मतलब तो खड़ा है गा रहा अब ये दो क्रिया है एक है तिष्ठन ये शत्र प्रत्यांध है शत्र इसमें वर्तमान के अर्थ में होता है लेठ के अर्थ में होता लट शस्त्र शानचो अप्रथमा समानाधिकरणी ये सूत्र है तो लट के स्थान पे शस्त्र और शानच दोनों आता है ये शस्त्र प्रत्यय लगाया मैंने लठ लकार का तो वर्तमान काल का अर्थ तो होता है और उसके बाद एक सूत्र आता है लक्षण हेतु हो, हो क्रियाया सूत्र है लक्षण हेतु हो सूत्र का क्या कहता है कि ये जो शस्त्र शानच दोनों हेतु के अर्थ में वर्तमान धादु से हो जाता है हेदु मन वहां कारण फलादि होता है ऐसा उसका क्या अर्थ है कि जिससे जिसके संबंध में जिसको कर रहा है जो दो क्रिया को कर रहा है कर्ता एक है। समान समानकर्त होना चाहिए है ना? और समानकर्तक हो और दो क्रिया दो क्रिया हो और दोनों वर्तमान काल में ही हो तब शास्त्रीय या दोनों में से एक प्रत्यय लगेगा यहाँ जो तिष्ठन में शस्त्र प्रत्यय लगा हुआ है वो खड़ा होता हुआ देवदत्त है वो खड़ा है और गा रहा अब खड़ा है गा रहा है इसके बीच में और कोई क्रिया नहीं और कोई क्रिया होने से फिर ये नहीं होगा और क्रिया होने से क्या होगा तवा प्रत्यय लगेगा पहले त्वा प्रत्यय लगेगा जैसा तिस्टन गायदी अब तिस्तन गायदी में दो लगा गया और उसके बाद आ, क्या तिष्ठन के बाद और कुछ जो करता है तब तो उसमें जैसा पकड़ा है या कुछ और करता है माइक पकड़ा बोले मईक पकड़ते हुए गा रहा है तो वो वहां जो है तो स्वरत्याग लगे इसके अधिक नहीं हो सकता इसके बीच में और कोई क्रियाअल नहीं तो खड़ा व्यक्ति ही गा रहा है जो गा रहा है वही व्यक्ति खड़ा दोनों में अन्य क्रिया का निवारण व्याकरण इसे जानने से मालूम होता है यह नियम है इसलिए जानने लगता इसलिए तिष्टि और मध्य तिष्टधि गायत्री ये धाल निर्देश में तिप का प्रयोग किया है तिष्टि गायत्रो झाल निर्देश तिष्टि और गायत्री दो क्रिया हो रही है तिष्टी एक क्रिया और गायत्री दूसरी क्रिया स्थान आदो इनके बीच में तत्कर्तृकम जो कर्ता यह कर रहा है ना उसका और कार्यांतरम नाती गम्य दे और कोई कार्य कोई नहीं मानता इसी प्रकार जो ब्रह्म विद्या को जान लिया उसको सर्वात्म भाव हो गया तो सर्वात्म भाव ब्रह्म विद्या को होते हुए सर्वात्म भाव हो गया दोनों साथ में होगा बीच में कोई क्रिया क्रियान्तर नहीं है ऐसा पूर्वकालीन क्रिया कोई नहीं उत्तरकालीन क्रिया भी नहीं समान वर्तमान में है दोनों है साथ में जैसे खाता हुआ तृप्ति हो रही है खा रहा है तृप्ति हो ही रही है ऐसे होता है अब कभी कभी क्या कहना तृप्ति कैसे नहीं होती है खा रहा है किंतु वो भोजन के बारे में नहीं सोच रहा है दूसरा भोजन के बारे में सोच रहा है बोलता है थोड़ा गुलाब जामुन हो तो अच्छा था फिर जो है इसमें नमक कम हो गया ऐसे ऐसे कोई दूसरे भोजन के बारे में सोचेगा वो खाता हुआ भी तृप्त नहीं होता है बाद में बोलेगा थोड़ा तो गुलाब जाम मिलने से अच्छा था ऐसा बोल तो वो ऐसा ही होगा तो वो तृप्ति नहीं हो पाएगी कार्य अंदर व्यवधान हो गया और वो मन अन्यत्र चला गया वो जो खाया है वो खाया जैसा पेट में तो चला गया किंतु तृप्ति नहीं होती तृप्ति नहीं होने पर मन पर चला जाने पर क्या होता है कि वो दिमाग कहेगा ये इसने जो खाया है ये इसको पसंद नहीं आया इसलिए इसको हजम नहीं करना चाहिए फिर वो हजम नहीं होगा हाँ ऐसा होता है हाँ ये जो है ना शरीर जो क्रिया मन से चलता है आपने खाने के बाद में अतृप्ति प्रकट की तो समझ लो वो भोजन आपको काम नहीं करेगा तो क्योंकि आतृत्ति प्रकट करते ही वो दिमाग में ये मैसेज जाएगा इसको ये भोजन पसंद नहीं आया इसका मतलब ये भोजन को ये लेना नहीं चाह रहे हैं तो फिर क्यों भोजन करके अपना क्या माल मसाला खत्म करें इसीलिए वो खत्म करेगा नहीं पेट ऐसा हेवी रहेगा इसीलिए भोजन करते समय हमेशा शुद्ध भाव होना चाहिए भोजन को पहले प्रसन्न करना चाहिए और भोजन को स्तुधि करते हुए बहुत अच्छा भोजन है ऐसा भोजन तो आज तक हमने खाया नहीं ऐसे ऐसे उसके स्तुधि करते हुए मनपसंदीद भोजन होना चाहिए तो भगवान ने गीता में भी कहा वो जो भोजन करते हैं वो मन प्रसन्दी होना चाहिए मन प्रसन्दी नहीं है तो हजम नहीं होता ऐसा है। अब जैसा अभी जब हम लोग पैदल जाते हैं तो यात्रा में ऐसे जाते हैं तो भूख बहुत लगती है भोजन जैसा ही सामने आएगा उसमें कुछ नहीं देखते फटाफट उसको अंदर कर लेते हैं करने के बाद तुरंत हजम भी हो जाता है हो तो, तो पूरा भाव से किया है ना अब यहाँ तो रोज खा रहे हैं रहे हैं तो खत्म नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत अधिक खा रहे इतना नहीं खाना चाहिए तो उससे हो जाता है इसलिए वो भाव बहुत मुख्य है इसलिए मैंने पहले कहा हरे को तो तृप्ति होती है ऐसी सामान्य बात है किंतु तृप्ति तो नहीं होने का कारण ये भी होता है अब जब से वो खाने के बाद इस भाव में पहुंच जाएगा तब से वो परेशान रहेगा अब जब तक पेट साफ नहीं होगा तब तक वो पेट में कुछ ऑथरिटी बनाएगा क्या क्या बनाएगा वो सब कुछ होता रहेगा और दूषित भोजन का चिंतन करता रहेगा दूषित भोजन का चिंतन करने पर शरीर में ऐसे असर होते हैं है। इसलिए भोजन बहुत बोध मुख्य होता है ठीक है आगे इसके ऊपर और चर्चा चलेगी गंदी है ओम पूर्णस्य पूर्ण